वना भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओमम हिरर्णरूपा ओसोसो बीरका ओभाविंद्र ओदेथासो जशच आरोहतम वारुण मित्र करतम ततश्चक्षात मदेतिन देतिम च मित्र सेव अरुण से, से अर्थात हे मित्र देव आप सोने जैसे रूप वाले हैं हे वरुण आप सोने जैसे रूप वाले हैं हे मित्र आप उषाओं को प्रकाशित करने वाले हैं आप उषाओं को प्रकाशित करने वाले हैं आप दोनों, की हैं। आप दोनों देव की तरह उदित होते हैं आप दोनों चंद्र देव की तरह उदित होते हैं हे मित्र देव आप रथ पर चढ़ने की कृपा कीजिए हे वरुण देव आप रथ पर चढ़ने की कृपा कीजिए आप दोनों आदित्य स्वरूप हैं आप दोनों दिति स्वरूप हैं आप दोनों मित्र स्वरूप हैं आप दोनों वरुण स्वरूप हैं हे यजमान हम आपका सोम से अधिक अभिषेक करते हैं हे यजमान हम आपका अग्नि के तेज से अभिषेक करते हैं हम आपका सूर्य के ब्रचस्व से अभिषेक करते हैं हम आपका इंद्रदेव के बल से अभिषेक करते हैं आप क्षत्रियों के अधिपति हैं क्षत्रियों में अधिपति बने आप प्रजा के रक्षक बने हे देवगण शत्रु नाशे हेतु हमें शक्ति प्रदान करने की कृपा करें हे देवगण श्रेष्ठ कार्य प्रदान करने हेतु हमें शक्ति प्रदान करने की कृपा करें महान क्षत्र्य बल हेतु हमें शक्ति प्रदान करने की कृपा करें महान बड़प्पन हेतु हमें शक्ति प्रदान करने की कृपा करें महान जनराज्य हेतु हमें शक्ति प्रदान करने की कृपा करें महान इंद्रदेव जैसी क्षमता हेतु हमें शक्ति प्रदान करने की कृपा करें आमुक पिता के पुत्र को शक्ति प्रदान करने की कृपा करें आमुक माता के पुत्र को शक्ति प्रदान करने की कृपा करें हे देवगण प्रजा पालन हेतु हमें शक्ति प्रदान करने की कृपा करें ए सोम हम ब्राह्मणों के राजा हैं अभिषेक के समय बलवान सोम की धाराएं पर्वत की पीठ से बहने वाली जलधाराओं की तरह बहती हैं जैसे जलधारा पर्वत को ढक करके बहती हैं वैसे ही सोम की धाराएं धन वैभव के पर्वत को ढक करके बहती हैं वैसे ही पृथ्वी विष्णु के प्रथम चरण में जीती गई है अंतरिक्ष विष्णु के द्वितीय चरण में जीता गया है स्वर्ग लोक विष्णु के तृतीय चरण में जीता गया है हे प्रजापते इस विश्व में आपके अलावा हमारा अन्य कोई नहीं है हे प्रजापते आप ही विश्व रूप हैं हे प्रजापते हम जिस कामना से यज्ञ करते हैं आप हमारी उन कामनाओं को परिपूर्ण करने की कृपा कीजिए यह अमुक का पिता है हम अमुक के पिता हैं हम धनों के स्वामी हो जाएं आपके लिए स्वाहा रुद्रदेव के भीषण रूप के लिए स्वाहा रुद्रदेव के कल्याणकारी रूप के लिए स्वाहा आप इंद्रदेव के वज्र हैं मित्र और वरुण देव आपके अस्त्र शस्त्र हैं हम आपको नियुक्त करते हैं आपके लिए स्वाहा शत्रु नाशक हेतु स्वाहा अर्जुन हेतु स्वाहा मृतकों के लिए स्वाहा हम मन से आपके साथ हैं हम इंद्रियों से आपके साथ हैं हे इंद्रदेव हम सब आपकी कृपा से ज्ञानी हो जाएं हे इंद्रदेव हम सब आपकी कृपा से ब्रह्मज्ञानी हो जाएं हे इंद्रदेव हम सब आपकी कृपा से ज्ञाता हो जाएं जैसे रथ में बैठकर प्रशिक्षित घोड़ों की लगाम थाम ली जाती है वैसे ही वद्र हाथ वाले आप यमराज से हमारे प्राणों के घोड़ों की लगाम थामिए गृहपति अग्नि के लिए स्वाहा वनस्पति सोम के लिए स्वाहा ओजस्वी मरुद गणों के लिए स्वाहा इंद्रिय सामर्थ दाता इंद्रदेव के लिए स्वाहा हे पृथ्वी माता हम आपके प्रति हिंसा न करें हे पृथ्वी माता आप हमारे प्रति हिंसा न करें पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं कि हा गुं साहा सूची सद वसुरंतृक्ष सदोता वेदी सदतिरंदूरण शत नश्रद्धर सदृश सदोम सदब्जा गोजा रेत आद्रेजारेतम बृहत् अर्थात हे परमात्मा आप पवित्र हैं हे परमात्मा आप शुद्ध हैं हे परमात्मा आप अंतरिक्ष के होता हैं हे परमात्मा आप यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हैं हे परमात्मा आप अतिथि जैसे आदरणीय हैं हे परमात्मा आप नेतृत्व में अग्रगणी हैं हे परमात्मा आप ऋत में प्रतिष्ठित हैं हे परमात्मा आप जलोत्पादक हैं हे परमात्मा आप विशाल सत्य बल संपन्न हैं हे परमात्मा आपकी जितनी आयु है आप उतनी ही आयु हमें दीजिए आप जितने ब्रजस्वी हैं आप उतना ही ब्रजस्व हमें दीजिए आप जितने ऊर्जास्वी हैं आप उतना ही ऊर्जा हमें दीजिए आप इंद्रदेव की प्राक्रमय बाहु जैसे हैं आप यज्ञीय पदार्थ लेकर आपके पास आते हैं हे आसन देव आप सुखद हैं ए आसन देव आप सुख से बैठने योग्य हैं आप बल का मूल स्थान हैं आप सुखद हैं आप सुख से बैठने योग्य हैं आप बल का मूल स्थान हैं पुनः भगवती स्तुति करती हैं हरे हे ओम ओम निसासा दध्रत व्रतौ वरुणः पत्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुह अर्थात यजमान व्रत धारी हैं यजमान अनिष्ट दूर करने में संलग्न हैं यजमान श्रेष्ठ राज्य प्राप्ति हेतु इस सुयज्ञ को कर रहे हैं यजमान प्रजा पालक बने यजमान सत्रों को भरा पूरा करने वाले हैं पांचों दिशाएं यजमान के लिए फलेभूत हों आप ब्रह्मज्ञता हैं आप ब्रह्मा हैं आप सविता हैं आप सत्य के उत्पादक हैं आप वरुण हैं आप सत्यवान हैं आप ओजस्वी हैं आप इंद्र हैं आप विशाल हैं आप ओजस्वी हैं आप रुद्र हैं आप अच्छे कर्म वाले हैं आप भवत श्रेयस्कर हैं आप वज्र हैं आप अपने यजमान को धन प्रदान करने की कृपा कीजिए अग्नि विशाल है अग्नि धर्म के पालन करता है अग्नि यज्ञ में अग्रगणी है अग्नि से निवेदन है कि वह हमारा मन जाने हमारी आहुति को स्वीकार करने की कृपा करें अग्नि के लिए स्वाहा अग्नि सूर्य की किरणों से स्वयं भी बलवान हो तथा यजमान को भी राजाओं के मध्य प्रतिष्ठित करने की कृपा करें पुनः भगवती श्रुति कहती है कि हारे हे ओम ओम सावित्रा प्रसविता प्रसविता सरस्वत्या वाचा त्वष्ट्रा रूपैः भूषणा पाशोभिरिन्द्रैणास्मै बृहस्पतेना ब्रह्माणा भरुणे नवजसाग्नीना तेजसा सोमेन राज्ञ विष्णुनादसंम्या अर्थात सविता देव उत्पादक हैं सरस्वती देवी से उनके वाणी से हम प्रेरित होते हैं हम तुष्टार देव के रूप से प्रेरित होते हैं हम पशुवान कोखा देव से प्रेरित होते हैं हम सामर्थ्य साले बृहस्पति से प्रेरित होते हैं हम अग्नि के तेज से प्रेरित होते हैं हम राजा सोम से प्रेरित होते हैं हम पालक विष्णु से प्रेरित होते हैं हम देवताओं के दिव्य पथ पर प्रेरित होते हैं आप दोनों अश्विनी कुमारों के लिए परिपक्व होइए आप सरस्वती देवी के लिए परिपक्व होइए इंद्रदेव अन्य देवताओं को योजित करते हैं आप इंद्रदेव के लिए परिपक्व होइए वायु से पवित्र सोम का यज्ञ में श्रवण हो रहा है सोम इंद्रदेव से जुड़े हुए हैं सोम इंद्र के मित्र हैं हे सोम आपको प्रजापति के लिए कल्याण हेतु व्रतन में ग्रहण किया जाता है आप यहां आइए आप भोजन कीजिए यजमान आपको बैठने के लिए कुशासन प्रदान करते हैं यजमान आपके लिए उपति यज्ञ करते हैं आपको अश्विनी कुमारों के लिए व्रतन में ग्रहण किया गया है आपको सरस्वती देवी के लिए व्रतन में ग्रहण किया गया है आपको इंद्रदेव के लिए व्रतन में ग्रहण किया जाता है आपको शत्रु नाश हेतु व्रतन में ग्रहण किया जाता है हे अश्वनी कुमारों आप दोनों नमच राक्षस के पास स्थित सोम रस का भी पान करने वाले हैं आप रमणीय सोम रस का भी पान करने वाले हैं इंद्रदेव शुभ कर्म शुभ काम करने वाले हैं आप दोनों इंद्रदेव के रक्षक बनने की कृपा करें हे इंद्रदेव जिस प्रकार पिता पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार अश्विनी कुमारों ने राक्षसों के संपर्क के कारण गलत मंत्रों से अशुद्ध हुए सोम रस को पीकर भी आपकी रक्षा की जब पवित्र मददाई सोम रस का आपने पान किया तब वाणी की देवी सरस्वती आपके अनुकूल हुई अर्थात अशुद्धताजन्य दोष से नाराज हुई तत्पश्चात उनकी वह नाराजगी दूर हुई